ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक 11 आत्म तत्व स्वयंभू है सपयगाय व्रणम अस्नावीरम शुद्धम पाप कविर्मनीषी परिभूस्वयंभू या था तथ्य व्यदाचाश्वती भ्या स वह सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापहत सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथायोग्य रीति से अर्थों का विभाग किया है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 जो अनबना है अनक्रिएटेड है उस तत्व का नाम ही आत्म तत्व है यदि हम जगत के अस्तित्व में खोजते हुए वहां तक पहुंच जाए उस आधार को पकड़ लें जिसे किसी ने भी नहीं बनाया जो है सदा से अनबना स्वयं ही तो हम परमात्मा को पा लेंगे।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 तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है कल अगर विज्ञान की प्रयोगशाला में वो घटक वो सेल निर्मित हो गया वो जेनेटिक सिचुएशन वो स्थिति पैदा हो गई जो मां बाप के द्वारा पैदा होती रही है अब तक तो वहां आत्मा प्रवेश कर जाएगी लेकिन वो कोष्ठ रासायनिक कोष्ठ जो शरीर का पहला घटक है वो आत्मा नहीं है वह निर्मित है।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 समाप्त कर देना पड़ा पदार्थ के टूटने पर पता चला कि पदार्थ नहीं है सिर्फ शक्ति ही है मैटोरेज एनर्जी कहना पड़ा कि पदार्थ ही ऊर्जा है अब पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है आज विज्ञान की जो नवीनतम शोध है उसमें पदार्थ जैसी कोई भी चीज नहीं है पदार्थवादी को बहुत सचेत हो जाना चाहिए अब पदार्थ जैसी कोई चीज ही नहीं सिर्फ ऊर्जा है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 लेकिन अब विज्ञान कहता है कि पदार्थ पत्थर को भी तोड़ने हम तो आखिर में वही ऊर्जा मिल जाती है जो बिजली के तार से बहती है उसी को तोड़ के तो हिरोशिमा पर हमने एक लाख आदमी मारे वो बिजली का धक्का है पदार्थ के विखंडन से एक छोटे से अणु के विस्फोट से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि हिरोशिमा में एक लाख और नागासाकी में एक लाख बीस हजार आदमी मरे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 इसलिए टेप रिकॉर्डर अदल बदल नहीं कर सकेगा जो मैंने बोला वही बोलेगा और मैं चाहूं भी तो कल यही नहीं बोल सकूंगा जो आज बोल रहा हूं क्योंकि मैं कोई यंत्र नहीं हूं मुझे खुद भी पता नहीं है कि इस वचन के बाद कौन सा वचन निकलेगा जब आप सुनेंगे तभी मैं भी सुनूंगा चेतना और ऊर्जा का फासला अभी कायम है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 वो अकेला है ही ऐसा ही नहीं उसे पता भी है कि मैं हूं एक चीज हो सकती एक पत्थर पड़ा है वह है तब वो सिर्फ एग्जिस्टेंट है लेकिन उस पत्थर को ये भी पता है कि मैं हूं तब वो चित्त भी है तब वो कॉन्सियसनेस भी है और तीसरा शब्द हम कहते हैं आनंद इतना ही नहीं कि वो आत्म तत्व है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 जिसमें कोई दूसरा तत्व नहीं है उसको मिटाया नहीं जा सकता उसको मिटाएंगे कैसे उसे तोड़ा नहीं जा सकता वो दो होता तो टूट जाता वो एक ही है वो सदा रहेगा तत्व स्वयंभू होगा और तत्व अमृत होगा उस तत्व को उपनिषद आत्मतत्व कहते फिर कुछ और बातें भी गिनाई हैं जो इसके बाद अनिवार्य है कहा है कि वो स्वयंभू आत्मतत्व सर्वज्ञ है सर्वज्ञ का क्या अर्थ होगा सर्वज्ञ के दो अर्थ हो सकते हैं और तौर से जो गलत अर्थ होगा दो में वही प्रचलित है अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज प्रचलित होती है अक्सर गलत होती है ज्ञान इतना गूढ़ है कि बहुत प्रचलित नहीं होता अज्ञान सबकी समझ में आ जाता है सहज प्रचलित हो जाता है। सर्वज्ञ का एक अर्थ तो होता है ऑल नोइंग सब कुछ जानता है यही अर्थ प्रचलित है इसलिए जैसे उदाहरण के लिए जैनों ने महावीर को सर्वज्ञ कहा है कहा था इसीलिए कि जब आत्म तत्व जान लिया गया तो आदमी सर्वज्ञ हो गया क्योंकि आत्म तत्व का लक्षण है सर्वज्ञ होना सब जान लिया महावीर ने खुद कहा है जिसने एक को जाना उसने सब जान लिया तो फिर ठीक है महावीर ने सब जान लिया तो फिर पीछे आने आई जो है वो सोचता है कि महावीर को ये भी पता होगा कि साइकिल का पंचर कैसे जोड़ा जाता है लेकिन महावीर को साइकिल का भी कोई पता नहीं तो फिर महावीर को पता होना चाहिए कि हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है सर्वज्ञ का अगर यह अर्थ लिया तो बड़ी भ्रांति होती है और इससे बड़ी तकलीफ होती महावीर को जिस दिन इस तरह सर्वज्ञ माना जैन ने उसी दिन तकलीफ में पड़ गए फिर उनकी इस बात की बुद्ध ने बहुत मजाक उड़ाई बुद्ध ने बहुत जगह बहुत मजाक उड़ाई और महावीर के सर्वज्ञता की अनुयायियों की मजाक है क्योंकि अनुयायियों ने जो दावा करना शुरू किया वो यह कि महावीर सब जानते हैं तो बुद्ध ने बहुत जगह मजाक में कहा है कि मैंने सुना है कि किसी के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं लेकिन उन्हें मैंने ऐसे घर के सामने भीख मांगते देखा है जिस घर में कोई था ही नहीं पीछे पता चला कि घर खाली उन्हें मैंने सुबह के धुंधले अंधेरे में चलते हुए देखा है और सुना है कि कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ गया तब उन्हें पता चला कि कुत्ता रास्ते में सोया हुआ है ये बुद्ध ने मजाक उड़ाई सर्वज्ञता की उस अर्थ की सर्वज्ञता का वो अर्थ नहीं है बुद्ध ने कहा है कि जिन्हें लोग सर्वज्ञ कहते हैं उनके संबंध में मैंने सुना है कि वो भी गांव के बाहर आकर लोगों से पूछते हैं कि रास्ता कहां जाता है ठीक है महावीर को भी पूछना पड़ता है कि रास्ता कहां जाता है लेकिन ये मजाक महावीर की नहीं है महावीर का ऐसा कोई दावा नहीं दावेदार अनुयायी जो कहते हैं कि उनके महावीर सब जानते हैं कौन सा रास्ता कहां जाता है ये भी जानते हैं नहीं सर्वज्ञ का दूसरा ही अर्थ है बहुत निगेटिव ये बहुत पॉजिटिव अर्थ गलत है ये बहुत विधायक सब जानते हैं नहीं सर्वज्ञ का निषेधात्मक अर्थ है कि जानने को कुछ शेष नहीं रहता सर्वज्ञ का है कि जानने को कुछ शेष नहीं रहता ऐसा कुछ नहीं बसता जो जानने योग्य है रास्ता कहां जाता है यह भी कोई जानने योग्य बात है घर में कोई है या नहीं ये भी कोई जानने योग्य बात है न जाना तो हर्ज क्या है रास्ते पर कुत्ता सोया है या नहीं सोया है यह भी कोई जानने योग्य बात न जाना तो हर्ज क्या है सर्वज्ञ का मेरी दृष्टि में जो अर्थ है वो ये कि ऐसा कुछ भी नहीं बचता आत्मतत्व में जो जानने योग्य है और न जान लिया गया हो जो भी जानने योग्य है वो जान लिया गया आत्मा को जानते हैं ऑल देट इज वर्थ नोइंग काम चलाउ जगत में बहुत सी बातें मालूम पड़ती हैं कि जानने योग्य हैं लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर्वज्ञ का मेरे लिए जो अर्थ है वो है ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो जानने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके कारण जीवन के आनंद में रत्ती भर भी फर्क पड़ता हो ऐसा कुछ भी जानने को नहीं बचा जिससे सच्चिदानंद होने में कोई भी भेद पड़ता है रास्ता ये बाएं जाता है तो पहुंचता होगा कहीं ये रास्ता दाएं जाता है तो पहुंचता होगा कहीं लेकिन इससे सच्चिदानंद स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है और महावीर भटक भी जाएं और गलत गांव पहुंच जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ठीक मंजिल पर पहुंचा हुआ आदमी कहीं भी भटके क्या फर्क पड़ता है और हम जो कि ठीक मंजिल पर नहीं पहुंचे बिल्कुल ठीक गांव भी पहुंच जाए तो क्या होने को है? और हमें सब रास्ते बिल्कुल ठीक ठीक पता हैं, हम बिल्कुल पीडब्ल्यूडी का नक्शा हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है तो सर्वज्ञ का मैं अर्थ करता हूं और मैं जानता हूं कि सर्वज्ञ का ऐसा अर्थ न किया जाए तो मख़ोल हो जाती मजाक हो जाती तो महावीर को बहुत मख़ोल व्यर्थ झेलनी पड़ी उनके पीछे चलने वाले लोगों की वजह से तो क्योंकि उन्होंने जो दावे किए वो बेमानी थे इसलिए अब अब बड़ी तकलीफ है उनको अभी जैसे कि पहली दफा अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरे तो जैन साधुओं को बड़ा कष्ट हुआ कष्ट हुआ क्योंकि वो कहते हैं कि उनके शास्त्र में लिखा है कि चांद कैसा है वैसा चांद नहीं पाया गया और शास्त्रों को वो मानते हैं उन्होंने कहा है जो सर्वज्ञ थे तो उनकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती तो जैन साधुओं ने यहां तक कहा कि ये भ्रांति में है लोग के चांद पर उतर गए ये चांद पर नहीं उतरे बल्कि चांद के इस तरफ देवताओं के जो वाहन ठहरे रहते हैं बैलगाड़ियां रथ ये उन पे उतर गए और वहीं से लौट आए ये चांद पे नहीं उतरे एक जैन मुनि ने तो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ना समझ मिल गया जिन्होंने लाखों रुपया भी दिया ये सिद्ध करने के लिए कि वो सिद्ध करेंगे एक प्रयोगशाला में कि ये किसी देवता के वाहन तो उतर के लौट आए वापस चांद तक नहीं पहुंचे चांद तक तो चांद पर पहुंचेंगे तो चांद वैसा ही होगा जैसा हमारे शास्त्र में लिखा क्योंकि वो शास्त्र सर्वज्ञ का कहा हुआ है अगर ऐसा दावा किया तो वह शास्त्र दो कोड़ी का हो जाएगा तुम्हारी नासमझी की वजह से वो शास्त्र दो कौड़ी का हो जाएगा अगर तुम्हारे शास्त्र में कहीं भी कहा हुआ है कि चांद कैसा है और गलत होता है तो वो शास्त्र का वक्तव्य उस जमाने के वैज्ञानिक का वक्तव्य है आत्मज्ञानी का नहीं और आत्मज्ञानी को क्या मतलब है कि वो वक्तव्य दे कि चांद पर किस तरह के पत्थर हैं और नहीं अगर देता भी हो ऐसा वक्तव्य तो वो आत्मज्ञानी की हैसियत से दिया गया नहीं पर इससे बड़ी मुश्किल होती अब आइंस्टीन जैसा विचारक है गणितज्ञ है पर गणितज्ञ होने पर ही पूरा समाप्त थोड़ी है उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जब वो ताश खेलता है तब गणितज्ञ नहीं है और जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है तब गणित का क्या लेना देना है तब अगर वो स्त्री से कह दे कि तुझसे सुंदर कोई भी नहीं तो ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है <laughs> इसको कोई कल दावा करे कि आइंस्टीन ने कहा तो इतना बड़ा गणितज्ञ तो उसने सारी दुनिया की स्त्रियों के सौंदर्य को नाप के जोक के कहा होगा कि ये स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर ये तो कोई भी कहता रहा है हर स्त्री को कहने वाले मिल जाते हैं इसके लिए किसी के गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं पर ये गणितज्ञ की हैसियत से नहीं कहा गया है ये हैसियत एक प्रेमी की है और प्रेम जिससे हो जाता उससे सुंदर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता ऐसा नहीं है कि प्रेम उससे हो जाता जो सबसे ज्यादा सुंदर है प्रेम जिससे हो जाता वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है वो प्रेम के द्वारा पैदा हुआ इलूशन थे तो अगर किसी आत्मज्ञानी ने कोई वैज्ञानिक वक्तव्य भी दिए हो तो वो वक्तव्य वैज्ञानिक है उनका कोई आत्मज्ञान से लेना देना नहीं है।